कलकत्ते में स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार होना तो दूर उसमें तेजी से अवनति हो रही थी अतः वहाँ आने के लगभग तीन महीने बाद ही 30 मार्च उन्हें आरोग्य लाभ के लिए पुनः दार्जिलिंग जाना पड़ा किंतु शीघ्र ही उन्हें समाचार मिला कि प्लेग की महामारी कलकत्ते में तेज़ी से फैल रही है स्वामी जी चुप नहीं बैठ सके और तीन मई को लौट सेवा कार्य में उतर पड़े ऐसे कार्य में काफ़ी धन की आवश्यकता होती है पर इतना धन उन दिनों रामकृष्ण मिशन जैसी छोटी सी संस्था के पास भला कहाँ से आता एक चिंतित गुरुभाई उनसे पूछ ही बैठे स्वामी जी धन कहाँ से आएगा महाप्राण महामानव ने किंचित मात्र दुविधा के बिना उत्तर दिया क्यों जरूरत हुई तो मठ के लिए जो नवीन भूमि खरीदी गई है उसी को बेच डालूँगा परंतु इतना करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि देश के उदारमना व्यक्तियों के मुक्त हस्तदान के फलस्वरूप सन्यासियों के भंडार में धन का अभाव नहीं हुआ और सेवा कार्य अबाध गति से चलता रहा थोड़े दिन बाद प्लेग का प्रकोप शांत हुआ और सरकार के प्रयास से रोगियों की सेवा की ठीक व्यवस्था हो जाने पर स्वामी जी ने अपना स्वास्थ्य सुधारने के निमित्त ग्यारह मई को पुनः अल्मोड़ा की यात्रा की पाश्चात्य शिष्य और कुछ गुरु भाई भी साथ चले अल्मोड़ा निवास काल में स्वामी जी के प्रचार कार्य की एक स्थायी व्यवस्था हुई प्रबुद्ध भारत नाम की एक स्थायी प्रकाशित हुआ करती थी इसके साथ वे विशेष रूप से संबद्ध थे उसी समय उसके संपादक का निधन हो जाने के कारण वह पत्रिका कुछ समय से बंद हो गई थी उसे अब अल्मोड़ा लाकर स्वामी जी के शिष्य स्वामी स्वरूपानंद के हाथों में सौंप दिया गया और सीवियर दंपति भी उसमें विशेष सहायता करने लगी इस दंपति के प्रयासों द्वारा ही अगले वर्ष मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना हुई और प्रबुद्ध भारत भी स्थानांतरित हो वहीं चला आया अस्तु इस बार 10 जून तक अल्मोड़ा में रहकर स्वामी जी ने सभी को साथ लेकर काश्मी की यात्रा की काश्मीर के क्षीर भवानी मंदिर में दर्शन करते समय स्वामी जी के मन में एक नवीन भाव का उदय हुआ देवी के मंदिर को विधर्मियों के हाथों विध्वस्त और कलुषित देखकर विवेकानंद के मन में ज्यों ही अतीत की कायरता और अकर्मण्यता के प्रति तिरस्कार की भावना उठी त्यों ही उन्हें माँ भवानी की प्रार्थना सुनाई दी क्या मैं इच्छा मात्र से ही असंख्य मठ और मंदिर नहीं बना सकती या इसी क्षण यहाँ पर सात मंजिल का मंदिर नहीं खड़ा हो सकता इस देववाणी का तात्पर्य समझकर कर अदम्य कर्मी विवेकानंद ने माँ की इच्छा सागर में ही अपनी इच्छा का विसर्जन कर दिया इसके बाद से जो कुछ भी होगा वह माँ के ही संकेत पर होगा अब ये कर्तित्व के अभिमान से मुक्त और आध्यात्म भाव में विभोर हो उठे बाह्य के साथ उनका संपर्क कम ही रह गया अंत में कश्मीर का भ्रमण समाप्त कर 19 अक्टूबर को वे बेलूर मठ में नीलाम्बर बाबू के उद्यान भवन में पहुँचे उन दिनों मठ उसी भवन में था इसी बीच 3 फरवरी अठारह सौ को श्रीमती ओली बूल की उदारता से बेलूर मठ में मठ में बेलूर में स्थायी मठ निर्माणार्थ जमीन खरीदने हेतु अग्रिम धनराशि दी गई और यथा समय उस पर पुराने भवनों की मरम्मत तथा नवीन भवनों का निर्माण भी पूरे वेग के साथ चलता रहा नवंबर के प्रारंभ में वह कार्य पूरा हो जाने पर 9 दिसंबर को वहाँ श्री ठाकुर की पूजा हुई शेष सारी व्यवस्था पूरी हो जाने पर 1899 सौ जनवरी में साधुगण नवीन मठ भवन में चले आए विवेकानंद की और एक कल्पना साकार हो उठी तेरह नवंबर अठारह सौ को काली पूजा के दिन निवेदिता द्वारा परिकल्पित बालिका विद्यालय का भी सूत्रपात हुआ फिर अठारह सौ निन्यानवे माघ के पहले दिन स्वामी त्रिगुणा तीतानंद के संपादन एवं संचालन ने बंगला भाषा में उद्बोधन पत्रिका प्रकाशित हुई स्वामी जी की सफलता एक कदम और आगे बढ़ी अतः अपनी दूसरी पश्चिम यात्रा के पूर्व स्वामी जी यह जानकर निश्चिंत थे कि उनके सारे जीवन का कठोर परिश्रम द्रुत गति से सार्थक हो रहा है श्री कृष्ण की भावा भावधारा विविध रूपों में साकार होती जा रही है और सारा देश उनके आह्वान पर सक्रिय होता है इस जीर्ण शरीर से व्याख्यान आदि देना असंभव सा हो रहा था अतः चिकित्सकों की सलाह पर 20 जून अट्ठारह सौ को वे पाश्चात्य देशों को जाने के लिए स्वामी सूर्यानंद के साथ जलयान पर सवार हुए 31 जुलाई को वे लंदन पहुँचे और वहाँ वे 16 अगस्त को अमेरिका के लिए रवाना हुए